ठटिको सेठो सज्जान चतुरोपदा विरा गोषेठो धमान द्विपदान चुनाव को न थो दसन स विशुद् एतं तुम्हें प्रतिपच मेत प्रमोहनमि तुम हे में प्रतिपन्ना दुख सत अखातो वे मया मको अंहाय सल तुम हे ही चम् मातप अखाता गतापन्ना तमोफंती झाइनो मारबंधना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 इस संदर्भ में ही है पहले तो संदर्भ को समझिए सूत्र संदर्भ सूरज ढला एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे आकाश में उभराए, शांत है विहार और शीतल समीर बहरा भगवान जेतवन में ठहरे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 उनकी चर्चा-वार्ता के विषय अंतर यात्रा के विषय ही नहीं जैसे वे अभी भी बहर यात्रा में ही संलग्न हो, भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे चकित हैं और करुणा से भरे हुए भी हैरान हैं और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन है कि भगवान को भूल ही गए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 अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है, अमुक मार्ग पर कंकर पत्थर हैं, है। अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है अमुक मार्ग पर छायादार व्रत स्वच्छ सरोवर भी और अमुक मार्ग बहुत रूखा सूखा है उससे भगवान बचाए है पर्यटन करना होता है अलग अलग मार्गों पर चलना होता है गाँव गाँव भटकना होता है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 भगवान ने यह सब चुना सुना चौके भी फे भी उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं भिक्षु होकर भी बाहर के मार्गों की बात करते हो अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओं समय थोड़ा और करने को बहुत कुछ सही इन्हीं वह मार्गों पर जन जन भटकते रहे वो अभी भी थके नहीं और भी भटकने वह मार्गों में कैसा सौंदर्य और वह मार्गों में कैसी छाया और वह मार्गों पर कैसी सरोवर सौंदर्य तो है आर्य मार्ग में सौंदर्य तो है अंतर मार्ग में छाया भी वही है, है। सरोवर भी वही सरल ही खोजनी हो तो वही खोजो वही मिटेगी प्यास वही मिटेगी तपन वही मिटेगी भूख और कहीं नहीं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 अगर कोई सच में सं्यस्त है तो ये घड़िया व्यर्थ की बातों में गमाने की नहीं सूरज ढल गया है ऐसे ही एक दिन हम ढल जाएंगे हर ढलते सूरज के साथ हम ढल रहे हर संध्या हम और थोड़े कम हो गए इधर दिन बीतते हैं उधर हमारे जीवन की ऊर्जा चुकती जाती है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 और देखा तुमने नींद में तुम्हारा बाहर का संसार पड़ा रह जाता ना तो याद रहती कि तुम गरीब हो ना याद रहती कि तुम अमीर हो ना याद रहती कि पढ़े लिखे कि अपढ़ ना याद रहती कि ज्ञानी की पंडित ना याद रहती कि बच्चे की जवान के बूढ़े की स्त्री के पुरुष ना याद रहती सुन्दर असुंदर कुछ भी याद नहीं रह जाता यही याद नहीं रह जाती की मेरा नाम क्या पता ठिकाना क्या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 कबाड़ी ने ऐसा झील में गौर से देखा और कहा के रहे? एक जूता पड़ा मालूम पड़ता है और एक टीम का डब्बा भी पड़ा है और उस कभी ने अपने सिर में हाथ मार लिया उसने कहा चांद पड़ा है इस झील में तुझे चांद नहीं दिखाई पड़ता आकाश उतरा है इस झील में तुझे आकाश दिखाई नहीं पड़ता तुझे दिखाई पड़ रहा है एक जूता और एक टीम का डब्बा कबा या कबाड़ी यानी कबाड़ी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 और इसका बड़ा बहुमूल्य अर्थ जब तुम्हारा चित्र जागरण से नींद में उतरता है या नींद से जागरण में आता है तो जैसे गाड़ी में गियर बदलते ठीक ऐसी ही घटना घटती है एक क्षण को जब तुम गियर बदलते हो एक गियर से दूसरे गियर में कार को डालते हो तो एक क्षण को कार किसी भी गियर में नहीं रह जाती न्यूचुरल से गुजरती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 लेकिन संयासी भी लगा है व्यर्थ की बातों में लगा है शांत थे ये क्षण शीतल समीर बहरात। इस मौके का तो उपयोग कर लेना चाहिए सोचो उस घड़ी को उस दृश्य को आंखों में बन जाने दो उस दृश्य में थोड़ी देर जियो तो तुम्हें ये सूत्र जीवित हो पाएंगे तो ये गाथाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तब तुमने ऐसे ही सुन पाओगे जैसे तुम मौजूद रहे हो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 भगवान जेतवन में ठहरे हैं 500 सौ भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातें कर रहे हैं पहली तो बात भिक्षुओं को मौन होना चाहिए जहाँ तक बन सके मौन होना चाहिए जितना बन सके मौन होना चाहिए जितनी घड़िया मौन में बीत जाए उतना शुभ पहली तो बात बात भिक्षुओं को करनी नहीं चाहिए जब तक कि अनिवार्य न हो जाए भिक्षुओं को मित होना चाहिए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 जब तक कोई अपने अंतरतम की छाया में न बैठ जाए तब तक कोई छाया नहीं है तब तक सब धोखा है बाहर तो प्रपंच माया है बाहर तो समय को बुलाने और काटने के उपाय है। बाहर उपलब्धि नहीं है बाहर तो खोना ही खोना है खोना हो तो बाहर जाना पाना हो तो भीतर आना और कोई कह रहा है फला नगर का राजा बड़ा श्रेष्ठ उस नगर का नगर सृष्टि भी वस्तुतः श्रेष्ठ कारण कारण यही कि वे दान देते और कहने वाला यह भी कह रहा है कि और दूसरे गांव भी है वहां भूल के मत जाना वहां का राजा महाकंजूस महाकृपण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 आदमी भागा हुआ आया उसने कहा कि महानुभाव आपके गांव के बाहर में लूट लिया गया सब लूट लिया गया मेरी पोटली ले ली गई मेरी पोटली में रुपए थे वो ले लिया गया मेरा घोड़ा भी छुड़ा लिया यही नहीं मेरे कोट कमीज मेरी धोती भी उतार ली बहुत लुटेरे देखे हैं मगर ये भी कोई लूट हुई सिर्फ अंडरवियर पहने था मुला ने उसको अंडरवियर देखा कहा कि अंडरवियर नहीं छीना था कि नहीं उन्होंने कट फिर वो किसी और गाँव के रहे होंगे इस गांव में तो जो भी काम हम करते हैं, पूरे ही करते तो दूसरे गांव में जाके अपनी फरियाद कर ये मेरे गांव का मामला हो ही नहीं सकता तो भिक्षु कह रहे थे कुछ ऐसे भी गाँव जहा अपनी वस्तुएं बचा के लौट आओ ज्यादा उनके पास है भी नहीं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 मित्रता राज परिवारों से थी राजकुमारों के साथ पढ़े लिखे बड़े हुए थे उनका संपर्क देश के श्रेष्ठतम वर्ग से था संपन्नतम वर्ग से था जब बुद्ध हुए, तो संन्या देश का जो श्रेष्ठतम संपन्न वर्ग था उसके बेटे बेटियां बुद्ध के साथ चल पड़े स्वाभाविक अब रैदास के साथ कोई राजा नहीं हो जाता सन्यासी रैदास के साथ चमारी सन्यासी होते स्वाभाविक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 तो कुछ उल्टी बात हो गई जिनके पास है वो देने में राजी हो इसके लिए कहा जिनके पास नहीं है वो छीनने को तत्पर हो जाए इसके लिए नहीं कहा देने का एक मजा हो जरूर जान धर्म है क्योंकि देने में धर्म है जो हो देना लेकिन भिखारियों ने इसको अपना शास्त्र बना लिया इस देश में जो इतने भिखारी पैदा हो गए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 कोई भी महात्मा आया तो मैं सुनने जाता था ये बात देखते मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बात में सब महात्मा राजी कि गांव के जो सेठ थे बड़े सेठ वो कभी भी समय पर तो आते नहीं थे बड़े आदमी कहीं समय पर आते जब सब आ जाते महात्मा अभी बोलना शुरू कर देते उन्हीं का मंदिर था वो उसी में महात्मा ठहरते उन्हीं का भोजन करते महात्मा बोलना शुरू कर देते तब वो आते कभी पन्द्रह तो मिनट बाद कभी बीस मिनट बाद महात्मा तक रुक जाते कहते आइये सेठ जी आइये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 फकीर की कुटी में प्रवेश करके उसने चलने में सिर झुकाया और कहा कि प्रभु मुझे स्वीकार करें मैं सब छोड़कर आ गया और उस फकीर ने कहा झूठ मत बोल उस युवक तो बहुत चौंका और उस ने का पीछे देख पूरी भीड़ अपने साथ ले आया उस युवक ने तो डर के पीछे भी देखा वहां तो कोई भी ना था फकीर ने कहा वहां नहीं भीतर और तब उस युवक ने आंख बंद की और देखा की निश्चित वहां सब खड़े मित्र परिजन पत्नी बच्चे जिनको वो गाँव के बाहर छोड़ाया जो गाँव के बाहर तक तो उसे छोड़ने आए थे वो सब खड़े पंक्तिबद्ध शरीर से तो आ गया है मन से अभी वही अटका है गुरु ने ठीक कहा बिल्कुल ठीक कहा ये भीड़ भाड़ छोड़ क्या ये भीड़ भाड़ न चलेगी यहाँ अकेला हो क्या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 तुम्हारे जीवन में अभी प्रौढ़ता नहीं आई थी, अभी और भटकने से वह मार्गों में कैसा सौंदर्य वह मार्गों में कैसी छाया वह मार्गों पर कैसे सरोवर बुद्ध की सारी चेष्टा पूरे जीवन कोई 42 वर्ष बोधि के बाद वे लोगों को समझाते रहे अथक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 और बाहर के मार्गों में कैसी छाया क्योंकि बुद्ध कहते हैं मैंने तो बाहर के मार्गों पर चलते लोगों को सिर्फ जलते पाया कैसी छाया तुम बात बातें कैसी कर रहे हो बाहर के मार्गों पर मैंने लोगों को भटकते पाया पसीने से तरबतर पाया जलते पाया लपटो में घिरा पाया कीड़ा में पाया संताप और चिंता में पाया बाहर के मार्गो आरोप कैसी छाया और बाहर के मार्गो आरोप कैसे सरोवर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 और खतरा यह है कि वासना के कारण ही तो आदमी आनंद को नहीं उपलब्ध कर पा रहा है निर्वासनों में आनंद है सिर्फ किसी के मन में आनंद की वासना उठ गई तो उसी से बाधा पड़ जाएगी मोक्ष की कोई कामना नहीं हो सकती क्योंकि सभी कामनाएं सांसारिक है मोक्ष की कामना भी सांसारिक है कामना मात्र संसार है इसलिए मोक्ष की बात नहीं करते उनकी बात बड़ी वैज्ञानिक है वो कहते हैं दुख निरोध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 दु पदांश चक्खुमा मार्गों में अस्थांगिक मार्ग श्रेष्ठ है सत्यो में चार पद चार आरी सत्य श्रेष्ठ धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ और दुई पदों में मनुष्यों में चपुष्मान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ बड़ा प्यारा सूत्र मग्गान मगान को स्वेच्छो बहुत मार्ग हैं भीतर आने के लेकिन बुद्ध कहते हैं अस्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ तुम बाहर के मार्गों की बातें कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है अरे पागलो अस्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ भीतर आने के बहुत मार्गों में आठ अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ वे आठ अंग निम्न सम्यक दृष्टि पहला अंग सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों से मुक्ति पक्षपात से मुक्ति आंखें खाली कोई भावना हो कोई विचार ना हो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 तो फिर सत्य जैसा है वैसा दिखाई न पड़ेगा सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों का अभाव जब सब दृष्टिया छूट जाती है हिंदू की दृष्टि मुसलमान की दृष्टि ईसाई की दृष्टि जब सब दृष्टिया छूट जाती और कोई दृष्टि शून्य खड़ा होता है निर्वस्त्र नग्न सारी दृष्टियों से मुक्त तब सत्य को जाना जाता है ये पहला अंग दूसरा अंग सम्यक संकल्प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 बुद्ध कहते हैं ये संकल्प नहीं हुआ ये तो अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है सं, सम्यक संकल्प ठीक ठीक संकल्प का अर्थ यह है किसी जिद्ध के कारण संन्यास नहीं बोध के कारण संन्यास समझ के कारण संन्यास होश से जीवन की प्रौढ़ता से जीवन को सब तरफ से परख परिपक्वता से संकल्प तो हो लेकिन जिद्दी संकल्प नहीं चाहिए आग्रह पूर्वक नहीं चाहिए मेरा निराग्रही संकल्प सब समझना मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो संन्यास लेके रहूंगा मैंने पूछा बात क्या है संन्यास किसलिए लेना उसने कहा कि मेरे पिता इसके खिलाफ मतलब समझिए आप पिता खिलाफ है इसलिए वो लेना चाहता है वो कहता है मैं लेके रहूंगा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 कि प्रेम रह गया तो अड़चने शुरू हो गई जो झगड़ा परिवार से चल रहा था वो आपस में चलने लगा प्रवृत्ति के तो थे पहले माँ बाप से लड़ रहे थे अब तो कोई बात ही ना रही माँ बाप अलग ही पड़ गए उन्होंने ठीक है भूल ही गए कि जब तुमने शादी कर ली तो अलग हो जाओ अब जो झगड़ा माँ बाप से लगा था वो झगड़ा एक दूसरे के प्रति लगने लगा उस युवक ने आत्महत्या की साल के भीतर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 और जैसा जाने वैसा ही बोले जरा भी अन्यथा ना करे और जो बोलने योग्य हो वही बोले ना बोले क्योंकि बोलने से बड़ी उलझनें पैदा होती जीवन व्यर्थ के जालों में फंस जाता है तुम जरा ख्याल करना कितनी झंझट तुम्हारे बोलने की वजह से पैदा हो जाती है किसी से कुछ क्या बैठे झगड़ा हो गया झंझट बनी काश तुम अपने बोलने को थोड़ा न्यून कर लो तो तुम्हारे जीवन की 90% झंझटें तो कम हो जाए इस दुनिया में जितने मुकदमे चल रहे हैं झगड़े चल रहे हैं सिर्फ फोड़े जा रहे हैं वो असम्यक वाणी के कारण बुद्ध कहते थे, थे जिसे स्वयं को जानना है उसे जितनी कम झंझटें जीवन में हो उतना अच्छा है चौथा सम्यक कर्मांत व्यर्थ के कामों में ना उलझो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 इतना उपद्रव बिना किए आदमी अपना भोजन जुटा ले सकता है वही करो जिससे किसी के जीवन को अहित न होता हो क्योंकि तो जब तुम दूसरों का अहित करते हो तो तुम अपने अहित के लिए बीज बो रहे हो फिर फसल भी काटनी पड़ेगी सम्यक आजीव छठमा सम्यक व्यायाम बुद्ध कहते थे न तो बहुत सुस्त हो और न बहुत कर्मी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 होश रखकर किए इस मरण पूर्वक किए मैं क्या कर रहा हूं इसे देखते जानते हुए करे क्रोध उठे तो क्रोध के प्रति भी अपने होश को सावधानी से देखता रहे कि यह क्रोध उठा ये क्रोध मुझे पकड़ रहा है अब ये क्रोध मुझसे कह रहा है मार दो इस आदमी के सुर में डंडा इस सब को देखता रहे और तुम चकित हो कि अगर तुम देखने में थोड़े सावधान हो जाओ तो जो है वो अपने आप होना बंद हो जाए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 आधा मुर्दा बस नाम मात्र को जीवित फिर वर्षा आएगी फिर मेंढक में प्राण आ जाएंगे ऐसा ही योगी अपनी सांस को रोककर कर मूर्छा में पड़ जाता है उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है छह पड़ा रहेगा लोगों को चमत्कार भी मालूम पड़ेगा छह बाद जब वो उठेगा तो लोग बड़े चमत्कार से भर जाएंगे बड़ी श्रद्धा और पूजा करेंगे लेकिन ये कोई समाधि नहीं है ये तो अपने शरीर और अपने मन के साथ एक तरकीब अपने को मूर्खित करने की योजना इससे कोई सत्य को कभी नहीं जान पाया है ऐसा होता तो मेंढक कभी के सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते ऐसा साइबेरिया में सफेद रीच होते वो भी यही करते महीने के लिए मुर्दे की तरह पड़ जाते बिल्कुल ठहर जाती तो की तरकीब है ये इस तरकीब से कोई समाधि का संबंध नहीं का है सम्यक समाधि का अर्थ है होश पूर्वक स्वयं के केंद्र पर विराजमान हो यह दो अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सम्यक स्मृति परिधि पर जीवन के कर्म की जो परिधि है करते उठते बैठते चलते बात करते मिलते होश रखे फिर धीरे दीर धीरे यही होश केंद्र पर आने लगेगा फिर धीरे दीर धीरे आँख बंद करके भीतर होश का दिया जलता रहे उसी दिए के साथ तुम एक हो जाओगे होश पूर्वक स्वयं में प्रविष्ट कर जाना सम्यक समाधि। इसको आर्य अस्थांगिक मार्ग बुद्धने का, बुद्धने का ने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 और तो सब आज नहीं कल मिट्टी में गिरेंगे और खो जाएंगे दुई पदांश वालों की चर्चा करो बुद्ध ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा तुम्हारे सामने आंख वाला तुम अंधो के सौंदर्य की बात कर रहे हो मगो मग्गो थो दस नशुद्धिया एतम ही तुम्हें प्रतिवज्जत मारसेम पमोहम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 उन विशुद्ध आँखों से सत्य जाना जाता है जिया जाता है सिर्फ जीवन रसधार बहती एक तुम्हे पटिपन्ना दुख संत खातों वे मगा अक खातों वे मया मग्गो अंजना सलमथनम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुखों का अंत कर दोगे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 अंगों वाले मार्ग का चार आरी सत्यों का आख वाले बुद्धत्व को पाने का कि तुम के पार हो जाओ तुम्हें ही किंचम आतारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना और उद्योग तो तुम्हें ही करना है तथागत का काम तो उपदेश करना है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 तुम्हारा पेट न भरेगा और न मेरे देखे तुम्हारा दर्शन खुलेगा मेरे चले तुम कैसे चलोगे इस सत्य की यात्रा पर प्रत्येक को अपने ही पैरों से जाना होगा ये यात्रा बड़ी अकेली है एक एक की है हाँ बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते नक्शा दे सकते समझा सकते क्योंकि जहां से वे चले हैं उन मार्गों की तुम्हें खबर दे सकते हैं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 और श्रमण संस्कृति में ध्यान केंद्रीय है सुनते हो बुद्ध कहते हैं पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान पराण पुरुष हिंदू संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति कहती है ईश्वर परायण बनो बुद्ध कहते हैं ध्यान परायण बनो ईश्वर कहाँ है किसी दूसरे के सहारे मत बैठे रहो कोई तुम्हे मुक्त करने ना आएगा उठो